देखा सर आपने हम लोगों से कैसे बातें कर रहा था अभी ही? अब देखो जब लड़की ने बात करना शुरू किया तो कितने अच्छे से बात कर रहा था अमृत अभिजात ने डॉक्टर संजय और डीसीपी डिसूजा की तरफ देखते हुए कहा हम्म बात तो सही है तुम्हारी हमारी सब बात का उल्टा जवाब दे रहा था और यहाँ लड़की मिलते ही हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है डॉक्टर संजय ने भी अमृत अभिजात की बातों से सहमति जताते हुए कहा हम इतनी देर से ये सब बातें सुलझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी लेकिन अब इस लड़की ने जब यही बात समझाई तो तुरंत समझ गया। चलो कुछ भी हो, डीसीपी डी तो तो ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा कम पुलिस की ड्यूटी सिर्फ मुजरिम पकड़ना नहीं है पुलिस की जिम्मेदारी समाज में फैली हुई बुराईयों को भी खत्म करने की होनी चाहिए आज इस लड़की ने मुझे भी सीख दे दी अब तक हम पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ मुजरिम को पकड़कर जल्दी से जल्दी केस क्लोज करने में लगे रहते हैं हमारा मेन फोकस ही यही होता है कि जल्दी से जल्दी हम मुजरिम को पकड़ें। एक बार मुजरिम पकड़ में आ गया तो फिर हम उसको उठाकर जेल में डालते हैं और फिर उसकी फाइल क्लोज हम बस किसी तरह से अपना काम निपटाते हैं अमृत अभिजात ने भी डीसी बी डी की बातों से सहमति जताते हुए कहा लेकिन अब से मेरा फोकस सिर्फ मुजरिम पकड़ने तक ही नहीं रहेगा मैं अपने जूनियर को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का भी एहसास कराऊंगा जैसा कि आज इस लड़की ने मुझे करवाया है अमृता अभिजात ने कहा पुलिस की ड्यूटी सिर्फ मुजरिम पकड़ना नहीं है पुलिस की जिम्मेदारी समाज में फैली हुई बुराइयों को भी खत्म करने की होनी चाहिए और ये, ये तो मैंने कहा था, इस डायलॉग को मैं बोलूंगा और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सबको बताऊंगा तुम तुम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो ना तो भला तुम किसको सिखलाओगे अभी मैं सिटी ब्यूरो चीफ हूँ और मेरे ही अंडर में सभी वर्किंग पुलिस वाले काम करते हैं तो ये डायलॉग मैं यूज करूंगा तुम, तुम क्यों? ट्रेनिंग मैं देता हूँ पुलिस को तो यंग ऑफिसर्स तक ये बात मैं ही पहुँचाऊंगा समझे डिसूजा ने जवाब दिया अभी इन तीनों के बीच इस डायलॉग का इस्तेमाल करने को लेकर बहस चल ही रही थी अचानक से विक्रांत वहाँ पर पहुंच गया उसने अब बड़े सिंसियरिटी के साथ कहा सर मैं स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा मैं किसी भी कीमत आरोप स्पेशल टीम का हिस्सा बनकर रहूंगा अगले दिन सुबह विक्रांत नैना की फॉर्च्यूनर लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ा था वो हेडक्वार्टर पर अपना टेस्ट देने जा रहा था ताकि उसे स्पेशल टीम में शामिल कर लिया जाए जब कार मुंबई के ब्रिज से गुजर रही थी तभी अचानक से विक्रांत की पुरानी यादें ताजा हो उठी उसे याद आया कि जब वो उन्नीस के किडनेपिंग केस पर काम कर रहा था तब उसने इसी ब्रिज पर रमाकांत अग्रवाल को पकड़ा था और उसे पकड़ने की वजह से ही विक्रांत बहुत फेमस हो गया था और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसका नाम फेमस हो गया था उसी केस की के बदौलत आज विक्रांत को मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम में शामिल करने का मौका दिया गया था उस केस ने ही विक्रांत को मुंबई पुलिस में काम करने वाले एक आम पुलिस वाले से खास विक्रांत को जो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया था उसमें लिखा गया था की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर के रूप में उसे स्टेट लेवल के पेंडिंग केस पर काम करना होगा साथ ही पूरे देश में अगर कहीं भी कोई बड़ा या स्पेशल क्राइम केस होता है तो फिर उसकी भी जाँच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर को करनी होती है एक तरह से यह स्पेशल इन्वेस्टिगेटर सीबीआई का हिस्सा होता है जो कि सिर्फ क्रिमिनल केसेस की जांच करता है यानी कि अगर विक्रांत ने आज इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटर के टेस्ट को अच्छे से पास कर लिया तो फिर उसे पूरे देश में होने वाले बड़े क्रिमिनल केसेस पर काम करने का मौका मिलेगा यानी कि इसके बाद विक्रांत सिर्फ मुंबई पुलिस का डिटेक्टिव बनकर नहीं रह जाएगा बल्कि उसे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन्वेस्टिगेशन का काम करना होगा विक्रांत पहले तो इसके लिए तैयार नहीं था लेकिन जब ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने उसे स्पेशल टीम में शामिल होने का फायदा समझाया तो फिर उसे भी उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी अमृत ने उसे बताया कि अगर वो टीम का बन जाता है, तो फिर उसका कॉन्टेक्ट काफी हाई लेवल के ऑफिसर से भी बन जाएगा ऊपर से उसकी पहुंच सरकार तक बन जाएगी ऐसे में हो सकता है की उसे नैना को ढूंढने में कोई मदद मिल जाए ऊपर से विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति की भी ताकत थी उससे भी विक्रांत को काफी मदद मिलने वाली थी स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए राजी होने के पीछे दूसरा कारण यह भी था कि अब तक विक्रांत डीएन नगर ब्रांच पर डिटेक्टिव के रूप में काम करते करते काफी एक्सपर्ट हो चुका था अब उसे क्रिमिनल केस सॉल्व करने का काफी एक्सपीरियंस भी हो गया था और वो इसमें बहुत एक्सपर्ट भी बन चुका था ऐसे में अपने इस टैलेंट को अगर वो अपर लेवल तक ले जाता है तो फिर निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी हालांकि वो जानता था कि स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए दिया जाने वाला टेस्ट काफी मुश्किल होने वाला है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होने वाली है लेकिन विक्रांत इस टीम में शामिल होने के लिए अपना जी जान लगाने को तैयार है क्योंकि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये टेस्ट उसकी जिंदगी बदल सकता था हालांकि पिछले कई दिनों से वो छुट्टी पर चल रहा था और उसका वर्क फ्लो भी छूट चुका था लेकिन फिर भी विक्रांत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला था और किसी भी हालत में यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था विक्रांत हाईवे पर गाड़ी बहुत तेजी इस सक्सेस रेट के एवेज में पांच अदृश्य टूल दिए गए थे हालांकि इसमें कोई भी नया या खास टूल नहीं था यह सब टूल पहले भी विक्रांत इस्तेमाल कर चुका था उसे एक अदृश्य वॉइस चेंजर एक जादू चाबी एक डिवाइस कोई खास खुशी नहीं हो रही थी लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसे अपनी खोई हुई ताकत दोबारा से मिल गई हो पृथ्वी <laughs> पृथ्वी कोडवर्ड के बारे में सोचकर विक्रांत पहले जितना डरा हुआ था उतना कुछ डरने वाली बात नहीं थी विक्रांत को तीसरी बार ये पृथ्वी कोडवर्ड मिला हुआ था और उसे अब तक ये समझ आ चुका था कि इस कोडवर्ट का मतलब जो उसे पहले समझ आ रहा था वो नहीं है दरअसल पृथ्वी कोडवर्ड एक साथ कई कोडवर्ट के होने का संकेत देता है जब एक दिन के भीतर विक्रांत के साथ कई सारे से जुड़ी घटनाएं होने वाली रहती हैं, तब अदृश्य शक्ति उसे पृथ्वी कोडवर्ड देती है पिछले दिन की घटना याद करते हुए विक्रांत को समझ आया की उसे पिछले दिन कई सारे एडवेंचर करने को मिले थे पहला तो सुबह सुबह ही उसका सामना मोनिका से हुआ था जो की लड़की यानी की पानी का सिम्बल था और फिर उसके बाद वहाँ विक्ट्री प्लाजा में स्वाति मिली स्वाति से विक्रांत के भीतर से सभी बुरे ख्यालों को बाहर करके उसे ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया उसने विक्रांत को एक नया रास्ता दिखाया नैना के अचानक से गायब हो जाने के बाद विक्रांत काफी टूट चुका था ऐसे में स्वाति ने उसके अंदर उम्मीद की एक नई अलख जगा दी थी उसके बाद कल शाम को विक्रांत को पता चला की उसे इनाम के तौर पर मिलने वाली चार करोड़ की इनाम राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है ऐसे में विक्रांत अब करोड़पति बन चुका था और पैसे मिलने का संकेत चंद्रमा कोडवर्ड देता है जबकि कल के दिन उसे पृथ्वी कोडवर्ड मिला हुआ था ऐसे में अब विक्रांत को ये समझ में आ चुका था कि पृथ्वी कोडवर्ड का मतलब हर कोडवर्ड को जोड़कर है